विषय दोष दर्शन सती भोग इच्छा भावे युक्ति में दर्शन करने पर भोगों की इच्छा नहीं होती है इसी बात को युक्ति से ना ध्स्त त्रिटानन अमूढ़ी ना जानन नामूढ़ चिक्स मानो भी भूख से पीड़ित होने पर भी ही जहर तो खान की कोई नहीं चाहता क्योंकि जहर में दोष दृष्टि है आप जानते हैं जहर है ये तो हमारे शरीर का मृत्यु का कारण बनेगा इसका क्या करोगे आप उस व्यक्ति चाहोगे कभी नहीं आप उसको खाना क्या आपके पास ही नहीं रखना चाहते हो कहीं ऐसा भूल से मुंह में न चला जाए कोई भी व्यक्ति में, में जहर नहीं रखता छिड़कने वाले पशुओं की दिखाता है पॉइजन होता है मजबूरी में रखते हुए दवाई के रूप में रखते हैं भाई छड़क नहीं मजबूरी ऐसी जगह रखते हैं स्टोर रूम के अंदर ऊपर कहीं किसके हाथ न लग जाए भूल से भी नहीं क्योंकि भूल गए में चला जाए तो इसलिए जहर में आपने मृत्यु कारक दोष देख लिया तो उसको किसी भी हालत में ग्रहण करना नहीं चाहते। इस सांसारिक विषय में ये दोष दृष्टि बन गई है आपकी संसार विषय को आप चाहेंगे कभी नहीं सकता बस दोष दृष्टि पक्की जैसे जहर में दोष दृष्टि आपकी पक्की है ये मृत्यु का कारण होने वाला है करके उसी प्रकार सांसारिक विषयों में दोष सृष्टि पक्की होनी चाहिए मेरे बंधन का कारण है इसी के कारण से मैं जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ रहा है इसी कारण सारा क्लेश और दुख मुझे प्राप्त हो रहा है यह बात जितनी पक्की होते जाए इस सांसारिक विषयों से आपको मुक्ति होता है, इसकी इच्छा कभी नहीं चली आप पक्की नहीं हो रही है सुन रहे हैं जगत में क्या है ऐसा दूषित मांस में पिंड ये है वो है फिर भी जो है वो सुंदरी है दिमाग में आ जाए क्या वासना ही विचित्र कहा था अनिशंश रोज रोज दोष दर्शन की जो है विचार करते रहना चाहिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए वैराग्य पक्का होते होनी चाहिए संसार में जो सौंदर्य का दृष्टि गुण दृष्टि है उसको भागने के लिए संसार विषय में दो दृष्टि को प्रतिपादन करने वाले उन ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो सांसारिक में गुण दृष्टि की जो वासना को काटने वाली दो दृष्टि वासना वासन प्रबल हो जाएगा तब सांसारिक कि किसी भी सांस कि विषय की इच्छा नहीं होगी समस्या हो है। तो अच्छा, वो सुंदर, वो अच्छा वो याद दिला देता घर मतलब की याद दिला देता है छोड़ दिया छोड़ दिया दो पत्नी को याद करने क्या मतलब बच्चों को याद करने क्या मतलब सब छोड़ दिए तो स्मरणवीय कहा इसलिए शुक्रविष्टावत सुवर के तटती के समान समझना चाहिए तट तो उसको दो बरा स्मरण नहीं करना के दृष्टांत रूपेश करना हो आदर्श आदर्शमयी जो बातें हैं वो बोले ले सकते हो उसके अलावा अन्य बातों को बिल्कुल नहीं सर उन चीजों का तो स्मरण नहीं करना है जो मोह का कारण बन जाए। उनको तो स्मरण ही नहीं करना है पीछे। और हम ये दे दे देखते हैं उसकी स्मरण क्या है से तो चर्चा भी कर दूसरों को बताते भी है एक माँ का बातर मर का तो सब्त सनातन सरस्वती बुड्ढा 24 घंटा पत्नी का फोटो लिए रखता था <laughs> एक कंगी एक फोटो दो चीजें चौबीस घंटे हरिद्वार गंगा किनारे हम लोग जाते के किनारे घूमने तो वो बार बार थोड़ा से भी इधर उधर हो जाए ना दर्पण निकाले ठीक कर देगा चलेगा थोड़ी देर हवा चलती है हवा इधर उधर बार हो जाए फिर फिर निकालेगा दर्पण ठीक करेगा मैं सोचा इतना ही करता है वो मैंने दिमाग में था इतना ही कर रहा है चलो कोई बात और एक दिन क्या हो ऐसे बात बनी है वो चल रहा था हम भी वहीं पहुंच गए और पता नहीं पीछे पहुंच चुके वो निकाला दर्पण दर्पण में ही ऊपर में आधे में पत्नी को फोटो कर ला दर्पण दर्पण मैं तुझे फोटो था फोटो दर्पण में फोटो जब भी बाधा उसका देखना है देवी जी का दर्शन करना हम मैंने पीछे पकड़ लिया एकदम पचरा पसरा बेचारा घटा गया मैंने क्या लाल पहने हो सफेद हो गया है भातर वो भी मर भी गई अब ये क्या हो रहा है कुछ तो शर्म कर इसे घर में रहता है नाते पोते पीछे उन लोगों से आरती उतर दादी का फोटो के आरती उतरवा तू भी आरती को देखा इसे दोष दर्शन चर्चा करना आसान है बड़े पदार बहुत बड़ा प्रवचन देता था बड़े बड़े मंच वाले बुलाते मुंबई तो से उसको आप जरूर आए हमारे मुजफ्फरनगर सभी एक एक महीने का प्रवचन देता था उसकी डिमांड और देखो दर्पण में पत्नी ये मैंने कहा ढोंग से फायदा क्या भगवान को फोटो का फोटो रखता कृष्ण का फोटो रखता चलो स्त्री का ही देख दे राधा का फोटो रख दो दुर्गा का फोटो रख दो ये तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर नहीं है वो बात अलग मैं कह रहा तो घर से परिवर्तन तो लाने के लिए भी एक सीढ़ी है ना अरे पत्नी से तो बैठ है राधा का दर्शन करना दुर्गा का दर्शन करना तो फिर उसे तो उत्तम है कुछ तो ऊपर उठेगा वो ये मनुष्य की चरण ही जो है जिसका जो है है उसको ध्यान करने से क्या फायदा वो सचा राधा जी का ध्यान कर दुर्गा का ध्यान कर लक्ष्मी को याद कर उनका फोटो रख दैवी शक्ति तो है कम से कम ये बड़ा होता है कि दोष दर्शन की व्याख्या करना आसान है दोष पुस्तकों को पढ़ना भी ठीक है लेकिन उसकी वासना बनानी पड़े संस्कार बनाना पड़ेगा इतना मजबूत इतनी मजबूत कि विश्व में जो शोभन बुद्धि गुण का बुद्धि है उसको काटने वाली वासना करनी चाहिए दोष दृष्टि की वासना तब जग्न विश्व में आ मोह खत्म हो इसलिए जैसा विश्व में आपको दोष दृष्टि है मरण कारण ते उसको चाहते नहीं सांसारिक विष्ण में भी दोष इसकी है क्यों बंधन कारण तो भी उसको भी कभी नहीं चाहोगे विश्व समान और दूसरा मिष्टान्न खाकर भी जिसकी भूख प्यास मिट गया हो वो जानन नामूढ़ सती स्वयं जो अमूण है जो विवेक है भोजन के ध्वस्त हो चुका है विनष्ट हो चुका भूख-प्यास। जानन, से जानते हुए कैसे चाह सकता भी है? एक भी एक भूखा जहर को चाह नहीं सकता है तो तृप्त व्यक्ति यह जहर जानने के बाद चाह सकते हैं नहीं चाह जब भू व्यक्ति जहर को खाना नहीं चाहता तो खाकर भरा पेट वाला के जहर को खाएगा कभी नहीं कई मित्रिक नहीं इसको बोलते कि मुद्दों इसी प्रकार से जिस व्यक्ति परोक्ष ज्ञान मात्र हुआ है ब्रह्म का और दोष दृष्टि प्रबल हो चुकी है वो नहीं चाह सकता है अपरोक्ष तो ज्ञान वाला क्या चाहेगा कभी नहीं चाह सकता कई मित्रिक स्वयं अमूढ़ विवेकी स्वयं अमूढ़ जो विवेकी है मिष्टाभोजन ध्वस्ता भोजन के द्वारा ध्वस्त विनष्ट तृष्णा आकांक्षा जिसका ये सा तथोक दहा। इदं विषमित्यं जानन ये जानता हुआ तद विषय न जिगत्सती कुछ ना तो खाना नहीं चाहेगा नार्धकर्म न प्रबलशी दलें प्रार्भकर्म बहुत बलवान है न तुम्हारे दोष दर्शन की वासना भले गुण दर्शन की वासना को काट भी देती हो लेकिन प्रारब्ध के वजह से सब विवेक हो जाएगा ना आदमी ज्ञानी इच्छा ज्ञानी के अंदर भी इच्छा हो जाएगी इत्याशी यहां से समझिए तीन प्रकार के प्रारब्धों की व्याख्या करेंगे प्रारब्ध स्वेच्छा प्रारब्ध परे प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध तीन प्रकार की है उनमें से पहला इच्छा प्रार्थ को वर्णन कर है। इच्छा प्रार्थ अनिच्छा प्रत परीक्षा प्रार्थ इच्छा प्राप्त यहां से एक सौ तैंतालीस से एक तक जाएगा। 157, सत्तावन तक इच्छा प्राप्त की व्याख्या कर रहे हैं अपने कर्मों से इच्छा जबरस्ती पैदा नवेक ज्ञान है अप्रोक्षानुभूति है विज्ञानी है मुक्त है फिर भी वजह से पैदा होगा उसकी चर्चा इसको कहते हैं इच्छा और दूसरा वजह से ना चाहते हुए भी हो जाना इच्छा जगी नहीं लेकिन प्रारक्रम से बलात हो गया आपसे वो अनिच्छा प्राप्त और तीसरा प्राणक्रम की वजह से कोई बाहर से आदमी आया आपको भका फोसला करके मजबूर कर दिया भक्ति श्रद्धा का कर करके करगा फसा लिया और को ले गया नहीं, नहीं। ये प्लान, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए मजबूरी में चल दिए, तीनों का व्याख्या बड़ा सबसे मुख्य तो इच्छा प्रारंभ ज्ञान के बाद भी प्रारंभ से इच्छा जगती है या नहीं है पूर्व कहता है जगती है सिद्धांति कहता है जगती है मान लेते हैं हम भी जगेगी जरूर लेकिन जगने के बाद भोग भी होगी ये भी मान लेते हैं ये भोग के बाद जो विचार होगा उस भोग का फल मिलेगा क्या क्लेश दुख, ये अंतर चाहिए। सत्याम भी इच्छा है देखो सिद्धांत क्या बोल रहा है सत्याम भी इच्छा इच्छा होने पर भी भोग प्राप्त होने पर भी प्रीति पुरस्त न भूमते बस उसमें आसक्तिपूर्व भोग नहीं प्रीति पुरस्म न भूमते बड़ा आनंद के साथ बड़ा हो गया बहुत अच्छा हो गया बहुत मिल गया है बहुत बढ़िया है ऐसे बड़े बड़े उसके सुखता के साथ अपरा की प्राप्ति का उपभोग नहीं करता प्रीति प्रीतिपूर्वक मैंने रागपूर्वक आसक्तिपूर्वक उसका भोग नहीं करता है प्रारब्ध कर्म प्राबल्या भवेद यदि क्लिश्यव तदाप्येश प्रारण कर्म के प्राबल्य कारण से भोगों में इच्छा जग भी जाए और विष्णु की प्राप्ति होने पर भी हवे तपि यदि क्लिशन लेकिन अंदर से होता कपि मिट जाएगा कभी समाप्त खेंच के लाया है विषय विषय इच्छा जग गई। इच्छा गई तो चला गया। चला जाने गया जाने का उस उसको कब मिट जाए ये प्रारम कब खत्म होगा उसकी इंतजार करता है क्लिशन एवं प्रीति पुरुष भोग नहीं करता क्लेश पुरुष भोग कर वह भोग भी वेगी की है। अन्य में क्या है? अभी जितना भोग करेगा वो और इच्छा बढ़ती जाएगी और इच्छा उपभोगे शांत रहती कामना ऐसी है उपभोग से कभी शांत नहीं होती है और बढ़ती जाती जैसे आग में घी डालोगे आग शांत नहीं होता है और बढ़ ये किसके लिए कहा जा के लिए। ज्ञानी के लिए प्रार्थक्रम के वजह से भी इच्छा विषय प्राप्त भोग होने लगता है तो वह भी कब समाप्त होता है उस क्षण की बड़ी क्योंकि उसके दोष दर्शन की जो वासना है ना उस प्रार्थक्रम से इच्छा जगने के बाद भी विषय के प्राप्त होने पर भी दर्शन की दृष्टि की जो वासना है वह प्रबल होने के नाते वो क्या करेंगे इसकी अत्यंत प्रबल था ये आ भी गया तो वो में आ जाती। और से होने लगता है। और को करके से दृष्टान क्या, मेत क्या दिया तंखया होता है पंखा लिया वह आदमी पंखा लेके काम कर रहा है कृष्ण घूमते वेतन गृह वेतन को ग्रहण करने।, करने वाले के कर। वेतन ग्रहण करने कर मालिक कहता है अरे करो वो जो कब खत्म हो जाएगा उसको वैराग लगता है पांच बज गया ड्यूटी का टाइम हो गया और फिर भी एक करो ओकर चल रहा है तो क्या करेगा झड़पाड़ पड़ के जैसे वहां हो रहा है वो उसको निपट से विरक्त निरक्त तो भागने चाहता अलग होना चाहता उससे उसका मजा नहीं आता तो काम में भले उसकी इच्छा के विषय हो अच्छी लग रही हो कुछ भी हो, हो चाहे कब हम यहां से निकलें, क्योंकि दिमाग में क्या है ड्यूटी खत्म हो गई पांच बजे उसके अच्छी चीज भी क्यों ना हो तो भी उसको वो नहीं चाहिएगा क्योंकि याद आती है अब घर जाऊंग स्वाभाविक उसी पर भी है प्रदर्शन की इच्छा से विषय प्राप्त पर भी आपको तो याद है कि पहुंचना चाहते हैं स्थिति में रहना चाहते हैं विषय आप जल्दी से जल्दी खत्म कर श्रद्धावंत कुम न थी कैसा मालूम होता है कदम लोक दर्शन क्या है? दुनिया में देखो ना विद्वानों का क्या हाल है कभी श्रद्धावानी कुटुम्बी भी क्यों ना हो कुटुंबीना श्रद्धावंतु अभी भुंजाना विषय को भोग करते हुए भी उनके मन में क्या होता है अरे क्या आज तक हमारा ऐसा कर्म खत्म नहीं हुआ अभी भी हम इसे भोग रहे हैं कब हमारा कर्म खत्म होएगा, कब एक दिन समाप्त हो जाए कब ये सब समाप्त होएगा, ऐसे अंदर से होगा लोग दुख का का निवृत्ति चाहते चाहते। हैं, सुख नहीं चाहते है। लोग आते अनेक प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगे दुखी हो गए तब आगल दे हमारा कर्म कैसा है, कब ये कर्म खत्म होएगा, रोते हैं जो लोग लेकिन कब रो रहे हैं वो उन दुखों को लेकर सुखों को ये नहीं सोच रहे हैं ये जो सुख भोग हो रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है सब कर रहे, रहा, ऐसे बना रहे अंतर है दुख के दुखमयी कर्मों की समाप्ति तो सभी चाहते हैं सुखमयी कर्मों को समाप्ति कोई नहीं चाहती असली विरक्त वो है सुख प्रदायक कर्मों को भी तब भोगों को भी विषय भोगों को भी कब खत्म होएगा? ये सोचता है तो कदा कर्म क्या आज तक भी हमारे ये सुख प्रदान करने वाले कर्म नष्ट नहीं हुए हैं कब एक भोग खत्म होगा कब मैं अपने वापस ध्यान में चले जाऊंगा संस्थिति में चले जाऊंगा बाहर आ गया अरे इडली पकौड़ा में चला गया कहा दिमाग घुस गया कब आपस में वापस पहुंच जाऊ जल्दी जल्दी यह सोचता उसको उसका आनंद नहीं है उसका प्रीति पर भोग नहीं होता ठीक है आ गया खाओ जल्दी निपटाओ जल्दी वापस ब्रह्म स्थिति में जाना है, चिंतन वो शरीर के प्राण प्रार्थना बाहर आना पड़ा इच्छा हुई भूख के वजह से खाने की इच्छा हुई खाना में तो अच्छी चीज मिली तो अच्छी चीज का भोग भी किया लेकिन भोग कर वक्त उसके दिमाग में रहता है कभी खत्म जल्द से जल्द निकल ये अंतर ज्ञानी और कि क्लिश्यं की संतम ऐसा निरंतर मन में सुख भोग के प्रति भी होता है सुख का भी कारण का प्रार कर्म कब क्षय हो जितनी जल्दी क्षय हो उसकी तड़प्पन रहती है उनके अंदर बस ये खत्म हो जाए मैं तो वापस में बैठ गया हमने क्रम चिंतन ये उनके अंदर बना तत्व विदान संसार निमित्त का स्थाप अनुपन आप क्लिश्यन से प्रयोग करें बार बार अभी क्या ज्ञान ही होकर क्लेश प्राप्त करता है कहते हैं को ताप ही क्लिशन समझौत होगा क्लेश होता है क्लेश होते कहना उचित नहीं है पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान वही अर्थ्या ज्ञान ही व्यर्थ हो गया उसका यदि वहां उसको भी क्लेश हो रहा हो तो इत्या संज्ञा तो सिद्धांति है नायन क्लेश संसार ताप किन्तुता भ्रांति ज्ञान निदानो ही ताप सांसारिक और वैराग्य में अंतर क्या शब्दावली दोनों ही प्रयोग कर रहे हैं बस कभी खत्म हो संसारी भी दुखों से तप्त हो गया है वो भी चढ़ कभी दुख भिट जाए ज्ञानी भी सुखों को भी कम मेट सोच रहा है दोनों का सोचिए कव्य खत्म हो एक तरह से बोलने के लिए शब्द भी समान प्रयोग हो रहा है कव्य कर्म खत्म होएगा, यही सब प्रयोग कर रहे नहीं। दोनों ही लेकिन दोनों के शब्दवाले प्रयोग एक होने पर भी एक में कारण क्या है भ्रांति दूसरे में वो रा एक भ्रांति विषय दुख समाप्त हो कह रहा केवल सुख चाह रहा है सुख उस में उसकी अनुराग अनुराग है वो भ्रांति और ज्ञानी में सुख दुख सभी त्याग करना चाह रहा है वैराग्य इसे क्लिश्यंती का तात्पर्य विरजंती वैराग्य को प्राप्त होते हैं यही अर्थ सर करना चाहिए नायक क्लेश किंतु विरक्त हा जो संसार का ताप को क्लेश शब्द से नहीं कहा जा रहा है कि दो विरक्त तथा वैराग्य की बात है कि सुख के भोग को भी वो क्लेश समझ रहा है और वो सुख भोग प्रदायक प्रार कर्म कब कर खत्म होगा यह वो चाहता है और दूसरे में भ्रांति ज्ञान निदान ही सांसारिक स्मृद सांसारिकता आप उसे कहते हैं जो भ्रांति है कारण जिसका भ्रांति के वजह से आप क्या चाह रहे हैं दुख न हो सुख हो या चाह सुख भी न हो ये चाहने वाला को अयम क्लेशा ये जो क्लेश के स्वर बताया न अत्याप कर्म न चिन्ह हमारे कर्म के अब तक क्षीण नहीं हुए इत्यों अनुताप आप इस प्रकार जो अनुताप है संसार दाप न भवदीय सांसारिक ताप नहीं है कि तो तो संसार विरक्त था आसक्ति रहित्त में आसक्ति रहित रूप भाव क्योंकि तापगति क्यों है उसको तापक नहीं मन रहे क्योंकि इसके अंदर भ्रांति नहीं है जिसमें भ्रांति होगी उसको तपाएंगे विषय जिसके अंदर भ्रांति नहीं रहेगी तो तपाएंगे क्या उसको कष्ट देंगे जिसके अंदर भ्रांति नहीं है उसको कष्ट नहीं, नहीं देंगे जिसके अंदर मोह ममता है उसको तो दुखेगा हमारे यहाँ के देखो महात्मा कितने मरते हैं शरीर छूट गया आ, आराम से जाते हैं उठाकर ले जाके ढो घंटे बढ़ाए तो बड़ा, बड़ा मजे में जाते हैं हाँ ले जा गंगा जो उठा देते कोई रोएगा नहीं अरे मर गया महात्मा अरे हो गया महादेव एक महादेव चला गया आज <laughs> से <laughs> और बल्कि नारायण का का वहां नारायस्त्र देखो कहेंगे नारायण रूप है ये साक्षात महादेव है साक्षात नारायण है इनको जो है रुद्राभिषेक करो उसके बाद वस्त्र पहनाओ बढ़िया वस्त्र लगाओ त्रिकुण लगाओ बढ़िया ढंग पहना करके अपवित्र नहीं मानती उस शरीर को मुर्दा अशुद्ध है अपवित्र है अपवित्रे लिंग संप्रदाय में गृहस्थी भी ऐसे अपनी पत्नी गरीब कोई भी घर में मर जाए तो उनको पैसे करते हैं महादेव के रूप ही मानते कर्मकांड क्या जरूर तुम महादेव है सर्व मिल ही कर्मकांड मर रहे आपको तो कर्मकांड किया जाता है मरे है नहीं मरा कौन महादेव है तो लीन हो गया और ये शरीर भी क्या है पांच भूत भूतों में लीन हो रहा है नरिनो देहो दे और अशुद्धि की क्या बात है देह, दे, देह अत्यंत मरीना अत्यंत जितनी जितनी कुछ कर लो, ये शरीर तो मलवान है कितने साबुन लिया आज तक? है? साबुन पता चलता कितने लाख रुपए खर्च हो गया बचपन से भी तो साबुन साबुन में एक साबुन पंद्रह बीस रुपए की है साल में कितना हुआ और इतने वर्षों हुए आपके साठ पैंसठ मत तो कितने हुए गणित लगा लोधा अनुमानित गणित कई हजारों में पहुंच जाएगा तो साबुन से नहाने से नहीं हुआ कितने लग गए गर्मी का पाउडर सुगंधित पाउडर अलग अलग होते हैं पॉन्ड्स पाउडर अलग होता है वो सब लगाया तो कितने हुआ फिर भी शरीर का मनता दूर हुई लाखों रुपए खर्च करने इसलिए कहते कि देखो ये जो विवेक करना पड़ेगा न्यूनतम चलाई में अत्यंत मलिरोच्छा अत्यंत निर्मल ये जो आत्मा कैसा है अत्यंत निर्मल है उसका मल्ग स्पर्श भी आज तक नहीं न गुणे न दोषे न वेश मात्रते ब्रह्म सूत्र का संबंधी भाषाकार के, के पंक्ति है साफ कहते न गुण से न दोष से ले आज तक के, के साथ किसी चीज किस का संबंध हुआ है अत्यंत निर्मल इसको जानने के बाद कस शौचम उभरतर जाम विधीये के लिए विधान होगा कि शुद्धि का साधन शुद्धि करो जब कभी शुद्ध हो नहीं सकता उसको आशुद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो और जब कभी अशुद्ध हुआ ही गलत सारी विधि विधान अज्ञानियों के लिए के नहीं नहीं। सब और कितने हैं असंख्य यानी कितने हैं एक दो होंगे पता नहीं इसे विधि की विचार ज्यादा हो जाता है ऐसा करो वैसा करो बोला जाता है क्यों क्योंकि ज्ञानी की संख्या ही नहीं है अज्ञानी की संख्या ज्यादा है इसीलिए विधि की प्रक्रिया साधन की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है क्योंकि निन्यानवे दशमलव नौ नौ नौ नौ प्रतिशत अज्ञानी है साधक और बहुत सारे अपने को ज्ञानी जो गो भी वास्तव में अज्ञानी अपने अज्ञान में पहचान नहीं आ रहा है भ्रम में बैठे हुए हम ब्रह्म ज्ञानी है ये सोच रहे हैं हम तो वेदांति अपने आप को सोच रहे हैं अपने आप को वेदांति मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान का लक्षण है ये कोई कहे मैं वेदांती हूं तो समझो महान अज्ञानी ज्ञानी न वेदांति होता है न न्यायिक होता है ना, ना वैशिषिक होता है ना कोई दार्शनिक नहीं होता ज्ञानी तो आत्मा तो आत्मा ही बोलती ही वो आत्मा होता है क्या आपका के दर्शन या तो वेदांती किसी को कहना है गाली देना जैसे और क्या? आए, आप कुछ लोग आए दिल विदेश होते क्या पढ़ाते हैं क्या आप जानते हैं क्या करते हैं सब करता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ कुछ नहीं करता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ कुछ नहीं करता हूं। क्या क्या पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ा पढ़ाते तो कुछ नहीं अरे कहो कि ये पुस्तक जो है पंक्ति लगा देते हैं जो पुस्तकें हैं उनके पंक्ति पढ़ के सुना देते पढ़ा के तो कुछ कौन पढ़ा सकता किसी को कौन किसको पढ़ाएगा कोई पढ़ा नहीं तो पढ़ाने का मतलब स्वाध्याय अस्वाध्याय का मतलब बहुत लंबा काम है स्वाध्याय के बारे में, में दशो ने वर्णन किया स्वाध्याय करना कराना आसान नहीं है अधिकारी देखना पड़ेगा अधिकारी कहाँ है एक भी नहीं फिर हम कहाँ पढ़ा रहे किसको पढ़ा रहे जब अधिकारी नहीं है अनाधिकारी को पढ़ा रहे कहाँ गए ये भी नहीं कह सकते इसलिए है कि हम पढ़ाए ही नहीं लोग आते हैं बैठते हैं कुछ पुस्तक ले बैठते हैं पंक्ति लगाया जा रहा है शब्दों को पढ़ते शब्द आपको सुनाते हैं कुछ उसे विवेक वैरागे वे की चर्चा कर ले ऐसा विनोद आय भोग पहले खाना कल के पाठ में आया था इतिहास पुराण विज्ञा है विनोद आय ये सारे ग्रंथ हम लोगों के लिए विनोद है काल को आराम से क्षपण करने में सुविधा हो जाता है चर्चा करते हुए अच्छी बातें से चर्चा करते सर काल क्षेत्र इसे कहते क्लेश नहीं है भ्रांतिक ज्ञान निमित्त की क्लेश होता है ही यश कारणा क्योंकि सांसारिकता को भ्रांतिक ज्ञान निदाना सांसारिकता क्या है भ्रांतिक ज्ञान कारण ध्यान ज्ञान करण का पूर्वाचार है पूर्वाचार ने कहा अयं तो विवेक ज्ञान मूलत्व नहीं है यह वैराग्य अयं क्लेश हो विवेक मूल अविवेक मूल्य कुतो अवगत में थे ये जाने की पहचान के कहते ये शब्दावली प्रयोग है मेरे कर्म कब खत्म हो जाएगा कभी परीन होगी कभी साथी दूर होगा कभी बारह साल की संकल्प खत्म होएगा प्रार्थना में से गई बारह साल बैठा जाए अब इच्छा आप, आप सोच रहे हैं तो बेकार फंस गए हो रहे नहीं पढ़ कभी निपट जाए भाग जाए और क्या करना बारह साल के बाद कौन यहां रहेगा जिसके भोग में वो रहेगा आप रहे तो चल बस राम राम नहीं रहेगा नहीं रहे पता नहीं बारह साल तक तो कौन भाग बाहर साल के बाद शरीर रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं शरीर यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है कि भ्रमण करते रहेगा कहीं और जगह बैठेगा कि अज्ञात वास में जाएगा क्या होगा कुछ तो पता नहीं अब पानी संघ का संकल्प है मजबूरी है बैठ गया बैठ गए कर दो अब भोगो उस अब भोग नहीं भो है बारह साहब संकल्प हो ही गया है इच्छा यही इच्छा प्राप्त इसी को करते बारह साल के प्राप्त की वजह से इच्छा हो गई हम बारह साल जगह बैठे मोहनपुर बैठे अब उसम सार झाम जुड़ गया माया के जाल ऐसी थी अब उसको लेकिन कब खत्म हो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बारह साल कितनी जल्दी खत्म हो जाए कितने पंख यहां से उड़ जाए पक्षी उड़ने जा रहे उड़ रहा है हंस मेरा उड़ रहा युग युगों से पंख खोले वेदांत ज्ञान में उड़ रहा है उड़ रहा है हंस मेरा उड़ रहा कवि कभी कहते हैं हंस तो उड़ता है बैठता नहीं बंधता नहीं शरीर को नियमन में लगा दिया है नहीं चित्त तमेश वेदांत में उड़ रहा है वेदांत के चिंतन में सदा बना रहना है भूवास्तु शरीर को बांध दो नियम में लगा दे इसको दंडित जितना करोगे इतने विषय बहुत से दूर रहेगा दंड दंड, दंड। मनो दंड। इतने त्रिदंडी होते थे ना महात्मा त्रिदंडी महात्मा मतलब क्या था यही तीन था। वाक दंड था दंड सबसे पहले आप लोग कहते हो कम बोला करो या ना बोला करो फिर भी आप बोलते हो आपस लड़ जाते हो और प्रत्यारोप एक दूसरे दूसरे को अच्छा नहीं ले रहा वो उसे घिट रहा घिट रहा है क्यों बोलना बोलो मत मतदंड खाओ युक्त आहार सीमित खाओ युक्ताहार स युक्त स्वप्न बोध से योगो भवदी दुख आहार में आहार में सारे विषय का आहरण है इंद्रियों सब कर रहे हैं इसे आहार से सारी विशेष रूप में गोबर जो देता है सारा शरीर को गोबर दे रहा है ना ये खाद दे रहा है इसका नियंत्रण बहुत जरूरी पहले पर जीते रहसम जितम सरो नियंत्रण नहीं होता इसमें संयम नहीं होता किस दिन पांच रोटी खाएगा किस दिन रोटी खाएगा किसान रोटी खा जाएगा क्या आदमी आदमी है जैसे पशु को कभी भूख बढ़ जाती है कभी घट जाती है फिर संयम करो फिर संयम किस बात का हो साधु क्या संयम नहीं करा दो चाहे ज्यादा भूख लगे तो बेचारी खाना है कम लुख लगे तो बेचारी खाना है उतनी नियम मत रखो भूख लगे ज्यादा चाहे कम कम ले कम खाओ कोई बात है ज्यादा नहीं खाएंगे खाना होनी चाहिए हमें जितना भूख मिले कुछ भी हम उतना ही खाएंगे चार में चार एक बार बार में एक बार फिर कटरी आ गई फिर तीन तो रोटी देना उससे दे, चार नहीं देना रोटी एक कटरी खीर आ गया चावल कड़ी बन गई तो दो ही रोटी देना भाई चावल कड़ी आ गया चार रोटी भी नहीं खाते फिर कुल मात्रा उतनी जानी चाहिए अबे नहीं कि वो आ गया वो भी खाएँगे और चार रोटी भी जो हमारे रोजरा को, को भी खाएंगे ऐसा <laughs> तो स्पेशल आइटम जो है ये भी तो खाना ही है और वो तो नॉर्मल है वो भी चलेगा ये नहीं वो संयम नहीं हुआ संयम से चलो से। युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट से करना गीता में कहा इसीलिए सारी में संयम होना जरूरी है सब में युक्तता होनी चाहिए हम किसी चीज में संयम तो कर रहे हैं किसी चीज में असियमित हो तो रहे हैं तो क्या साधु होगा? इसलिए आहार विहार कर्म सोना है युक्त स्वप्न जगना भी ज्यादा जगना भी नहीं भालतू का फालतू का जगना भी नुकसान है आपकी साधना बिगड़ जाएगी फालतू जड़ने का मतलब यह है कि जब जैसे रात्रि आपको सोना है नौ बजे सो जाओ रोज सो जाओ नौ बजे नींद आवे नहीं आवे लेट जाओ बैठाओ मत शो बैठाना ज्यादा जगाना नियम बना लो दस बजे सोना है चार बजे उठना है ठीक है एक दस बज गया चाहे कितना भी काम हो कुछ भी हो सब बंद और लेट जाओ नींद आवे ना आरो और चार बजे नींद भी आवे तो उठ जाओ फिर रोकना नहीं नींद ठीक है चलो अरे गंडा और बहे रेडी छोड़ जाए पांच बजे उठेंगे नहीं चार बज गया उठो कोई मतलब नहीं थी शरीर को सुलाने का फिर यह बीमा नहीं शरीर कभी साख नहीं देने वाला ये धोखेबाज है इसीलिए इसको पूरी दमन करके रखना है दबा के रखना है नहीं तुमको उठना है उठो चल न हो उठाओ ले चल, आपके संग आपके मन के अधीन चलना चाहिए ना कि इसके दिन आप चलाएंगे ये चाह है सोना तो सो रहे हैं आप गुलाम हो गए शरीर का आप मालिक हैं, मालिक बने रहिए, इस शरीर को नचाइए जैसा आपकी मर्जी दौड़ाइए इसको खिला रहे और फिर आपकी बात नहीं सुनता और वो जो चाहते हो खिलाते भी हो लाला करके हैं फिर भी वो तुम्हारी सुनेगा नहीं इसे बेमान शरीर से क्या मतलब इसको कहते अधिक न सुना अधिक न सुनना आप नियम बांध दीजिए उस नियम के अनुसार शरीर को चलना पड़ेगा उतनी सुलानी है उतनी ही बस और आप के अपने शरीर के मुताबिक अपने नियम बना लेना स्टडी कर लेना कितने सुलाने के बाद मेरी दिन बर्बाद की साधना ठीक चलती है स्वयं अध्ययन कर लो कि दिन चार घंटा सो दिन पांच घंटा सो दिन से घंटा सो और देखो उसके बाद दिनचर्या कैसी चली उसके और निर्णय कर लेना है इस शरीर को छह घंटा सुलाने के बाद हमारी दिनचर्या ठीक रहती है तो छह घंटा सुना एक मिनट ज्यादा नहीं, नहीं जल्दी जग भी जाए तो भाई सो जाओ नहीं उठाने अब नहीं हुआ तेरा साढ़े तीन है अभी चार बजे उठाए तेरे को। लेटो वही उसी टाइम पे उठना है उसी टाइम पे लेटना है ताँ ताँ तो नहीं नहीं, नहीं, नहीं कर तो उठेंगे उठेंगे तो तुम लेटे रहो लेटे लेटे भ्रम चिंतन करो भले उठना नहीं आज बिस्तर से बाहर नहीं आने का उसको आने नहीं देना है तुमको नहीं उठना है से तुम ये रहो भले भ्रम चिंतन करूंगा वही लेटे लेटे के सोच तो नहीं तो नहीं तो नहीं है है है भी क्या दिक्कत कर सामर्थ्य तो भाई गंगा जल लो आप कर दो सामर्थ्य सामर्थ्य शरीर के करता है साधना तो ये जो है युक्त युक्त निद्रा युक्त आहार युक्त सारा संयम से चलना पड़ता है ये विधियों को किया कहा जाता है क्योंकि अज्ञान ही ज्यादा है ज्ञान ही कोई नहीं विवेक परिक्लिश्यन अल्पभोगे नृप्यति अन्यथा अनंत भोगे नृप्यति कर्चित ये अंतर विवेकी और अविवेकी का भोग में अंतर क्या है विवेकी ये सोचता है बस कार्य खत्म होएगा और थोड़े से भोग में तृप्त हो जाता है और अविवेकी और चाह और चादा और अंतर। अन्यथा अनंत भोगे भी अनंत भोगोने होने पर भी नैव तृप्ति दिक्कत हो अविवेक्की होगा अनंत भोग प्राप्त होने पर भी कभी तृप्त नहीं होगा है लिस्ट बनी रहेगी और चाही और चाही लिस्ट की कोई अंत नहीं होता चाह अत थोड़ी सी जाने अतः अनंत ये अंतर विवेक मूल है अवेक मूल्य में ये अंतर होता है विवेक के यदि है तो वो परिक्लेश करता कैसे बस कभी खत्म होएगा? और अल्पभोग में ही वो तृप्त हो जाता है दोबारा उस चीज को चाहता नहीं लेकिन अन्यथा मैंने अविवेक के द्वारा यदि भोग होता है तो वो परिक्लेश भले ही कर रहा हो लेकिन फिर भी अनंत भोगे भी तृप्ति कर अनंत भोग प्राप्त होने पर भी और भोगों की इच्छा रहती है और कभी भी तृप्त नहीं होता विवेक अविवेकी विवेकी के समान अविवेकी कोई नहीं होता अतो विवेको अप्रयोजक हो जाएगा विवेकी तो भी ठीक है थोड़े भो में तृप्त होगा वो अनंत भो तृप्त होगा मान लो लेकिन अत विवेक करना व्यर्थ है पूर्व पक्षी का था अप्रयोजक इत्याशं सिद्धांत है भोग से तृप्ति हेतु भाव प्रतिपाल श्रुति नारद परिवराज परिषद ऐसा आप लिखते हैं भोग जो है तृप्ति का कारण कभी हो नहीं सकता इस बात का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का वर्णन करने जादु कामह काम उपभोगे नाम्यविषा कृष्णवर्व भूय एविवर्धते जा काम काम कामनाओं की कामना कभी भी उपभोग तो के द्वारा शांत तो नहीं हो सकता हमेशा कृष्ण हवेशा कृष्णवर्तमे वैसे कृष्णवर्तमान मन अग्नि के समान ऐसा हविष को जैसे डालते जाओ भूये एवं भी दे और बढ़ते ही जाता है घटता नहीं आग में जितना धी डालोगे आग बढ़ेगा ही घटेगा नहीं उसी प्रकार से एक अविवेकी जितना विषय भोग करेगा उसके भोग आपकी इच्छा बढ़ती ही है घटती नहीं सैंतीस तीसरे विवेकून से भोग से भोगस्य अनुभव सिद्धम और विवेकपूर्ण जो भोग होता है उससे तृप्ति हो जाती है ये अनुभव सिद्ध्याप ही भोगो भवती विद्याय सेवितोरो मैत्री मे तीन चोरता परिज्ञाय उपभोक् तो जान करके कि जिसको उपभोग करते हैं वह भोग तुष्टि का कारण हो जाता है तृप्ति का कारण हो जाता है एक बार जान के जिस भोग कर लिया फिर दोबारा उसको आपके अंदर इच्छा जलती जैसे विद्याय सेवित चोरो जान करके किसी चोर का अयम चोर है कि ज्ञात जान करके उसके साथ विद्यमान जो पुरुष है वो उस चोर के साथ विरोध नहीं करेगा और की मित्रता को प्राप्त होगी यही तो पुलिसों में हो गया आजकल पुलिस ने जान लिया चोर है और पुलिस से मित्र हो गया चोरों से मिल गए अब चोरों से मिल करके चोरों के साथ उठना बैठना हो गया चोरों साथ खाना पीना हो गया पुलिस ले गया है पुलिस को पहले से मालूम रहता है चोर कौन कहा क्या करूंगा तो? उनको बता के ज़्यादा पहले अब वहाँ ड्यूटी में नहीं आना आज वहाँ ड्यूटी में नहीं आना उस जगह पर हमारे ढकेद करने वाले बोल रहे तो वहाँ ड्यूटी नहीं जाएंगे दूसरे जगह ड्यूटी नहीं खाएंगे वहाँ घटना हुई वहां से फोन भी आ रहे थे तो उठाने वाले नहीं रह गए यहाँ फोन उठाएगा तो कोई स्टाफ नहीं है बोलेगा अभी स्टाफ नहीं अभी क्या इमरजेंसी में दूसरे जगह पे आएगा तुम्हारे भेज दूंगा बोले तब तक जो काम उन्हें हो गया ये होते मित्रता हो, हो जाती फिर पुलिस पुलिस नहीं रह गया चोर, चोर नहीं रह दोनों चोर मित्रता मित्रता कोई प्राप्त हो जाता है चोर चोर नहीं रह जाता है यदि चढ़ेगा में एक होना है दोनों में अब विरोध नहीं रह जाता है दोनों एक सा हो जाता है तद क्या अयम भोग प्रयासाध्य इतम अनुभव पूर्व अलम बुद्धि हेतु ही दृश्य यह भोग इतनी ही है और इतनी प्रयास से प्राप्त हुआ इतने समय तक भोग मिला नष्ट होने वाला है ये सब विवेक यदि हो जाए वो अनुभव पूर्वक इतम अनुभव पूर्व ऐसा भोग के अर्थ हो तो अलम हेतु फिर तो अलम्बु बन जाए कारण बस और नहीं देख इसमें कितनी परिश्रम होता है कितना झंझट होता है क्या है एक बार करके देख लिया जिंदगी में दोबारा करना नहीं चाहिए और जब राक्षसिवाल क्लेश में आनंद आता है तो फिर दो हमेशा करते रहेगा वही काम अच्छा लग रहा है ना और करेगा वो काम को उसे उस बार उस से लाभ हो रहा है तो करेगा कहीं जो ज्ञानी होता है विवेकी होता है उसे देख लिया अरे ये काम करंझट यह काम या वह कार्य से जो प्राप्त हुआ फलभोग उससे अपेक्षा से वो जितनी मिली है उसके भी दुख जो मिल रहा है वो सारे उसका संपन्न संपन करने में कई गुना ज्यादा है विवेक करेंगे तो मालूम होगा कोई भी चीज को हासिल करने में सांसारिक विषय की बात ज्ञान के लिए सांसारिक विषय सांसारिक भोगों को हासिल करने जितना झंझट होता है कितना दुख झेलना पड़ता है जो सुख प्राप्त हो रहा है उसकी गुणा ज़्यादा जा होता है दुख। कितना सुख मिलता है, घोड़े घोड़ी पर चढ़ के आदमी चलता है शादी कर लेता है क्लेश है उसमें भी धूप का दिन हो ठंडी का दिन बारिश का दिन हो बारह भीग रही है धूप में बारह लड़ गए हो रहा है लेकिन दिमाग में लड़की जीत है शादी कर मिलेगा क्या हुआ उसके बारे में कितना दिन तक सुख कर फिर क्लेश तनाव ही तनाव आपसी लड़ाई झगड़े आपसी मतभेद आपसी विचार भेद आपसी इच्छा भेद सारे चीज को लेकर तनाव ही रहता है फिर भी जीते हुए गलत बात आपस जैसे तैसे जी रहे देखने को ये मिलता है जो सुख की कल्पना होता है जिस किसी भी विषय प्राप्ति के लिए उस विषय प्राप्ति में जितना दुख हुआ उसकी क्या होती मात्रा ज्यादा होता है विषय प्राप्त होने बाद जो सुख होती वो अल्प होता है ऐसे विवेक पूर्वक यदि आपने विषयों को प्राप्त कर रहे हैं और उपभोग किए हैं तो निश्चित रूपेण आप दो बार उस विषय को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं एक बार ऐसे ही हुआ एक भागवत में हमको बुला के ले गए कथा करने के लिए नहीं महात्मा तो कर रहे जो हमारे पीछे आप पिछल तो चला क्या करूंगा मूल पार्टी में बैठ जाओ कुछ भी करो चले चले गए गए तो दिन दिन हमें लगा युग एक एक दिन भी वाहेशानी इतनी होगी क्यों बनार से पड़ रहा था दो पार्ट चल रहे ठीक है गर्मी के दिन था अनेक पाठ बंद थे लेकिन जो दो चल रहा था वो नुकसान तो हो रहा है ना कि मैं नहीं रहा तो पाठ बंद था कि मैं अकेला विद्यार्थी था इसे तो बंद रहा लेकिन ये विचार आ रहा था बार बार सात दिन कितना पाठ और आगे बढ़ गया होता जी मैं वहां रहा तो बड़ा कष्ट हुआ हमने क्या जिंदगी कहा फंस गए बेकार महात्मा के चक्कर में और चौथे दिन उसको बोल दिया भैया तुम वो अपने जा पकड़ने लगा अरे भगत लोग क्या बोलेंगे मेरे को महात बोला बुलाया, वो भी है भाग रहा वो भी भाग रहा है क्या बात है बिना परेशानी होगी बहुत मुश्किल से फिर मेरे को रोका मैंने किस तरह से सात दिन बीता हम ही कब यहाँ निपट जाए कब यहाँ से निकले अब जिस दिन वो समाप्ति हुई अब वो और भी झुलस निकाल रहे थे बोलो मैंने तुरंत निकालते रहिए जो करने करते रहे हम तो चले काम तो हो गया ना खत्म काम हम सीधा बस अड्डे आए उनकी व्यवस्था कार में नहीं आया बस अड्डे बस तनाश पर वो खोजते रह गए तुम्हारे साथ वाले कार की व्यवस्था की थी कार से गए थे कार से आना था नामने को कब निकलेगा कार पता ग्यारह बजे बारह बजे होगा क्या होगा जुलूस निकाल रहे हैं वहां को बैठे आशीर्वाद को चल रहा है <laughs> मौज उनकी और हमारे तो पाठ जा रही है हम ये दी कर आए तो बड़ा मुश्किल होता है ये जो चीज होती है एक बार जब फिर उसके बाद कहान पड़े जिंदगी में किसी कार्यक्रम में जाना खुद कार्यक्रम करना भी झंझट ही झंझट होता है इससे साधना में भयंकर नुकसान प्राप्त कितना दक्षिणा हुआ, हुआ तो कुछ नहीं पुस्तकों में खरत में डालते पैसा बेकार है जो क्लेश पुरुक प्राप्त पैसा इसे ग्रंथ खरीदो खाओ मत इसे कुछ पूरी दक्षिण आशा ने पुस्तकें खरीद लिया तो जितना प्राप्त हुआ नहीं उससे दस गुना दुखी दुख हुआ विवेक होने का उसके बाद दोबारा कभी आज तक गया ही नहीं, गयी नहीं। विवेक हर विषय को भोग करोगे विवेक पूर्वक अनुभव करना चाहिए किसी कितना क्लेश हो रहा है क्या है और मेरे लक्ष्य में से मुझे कितनी देर तक इस विषय के कारण से हटके रहना पड़ा उसे त्याग के रहनावेक हम लक्ष्य कितना हट गए स्वाध्याय से ब्रह्मचिंतन से मेरा मन कितनी देर तक इस चक्कर में दूर रहना पड़ा यह समझ में आता है कि दो बरस विषय की ओर जाएगा नहीं और अपने शास्त्र में वो तो कहेगा भाई इसमें जाएंगे फिर इतना घंटा बर्बाद होगा मेरा इसे उसमें नहीं जाना इसमें रहना तो वो विवेक तब होगा ना जब आपको अपनी साधना ब्रह्मचिंतन स्वाध्याय निष्ठा नहीं तो कुंभ में एक एक महीना बिता के आएगी है? घर गए परेशान गए दो महीने नुकसान हुआ अब नुकसान ही नहीं हुआ उसे नतीजा क्या निकल दूसरे विद्यार्थी को भी, तो भी परेशानी है अब आश्रम वाले सोचते एक विद्यार्थी आ रहे क्यों नहीं आ रहा उसको भी आना चाहिए समस्या तो है अरे स्वामी एक को छोड़ देते दूसरे को छोड़ देते तो क्यों नहीं आता यह एक के जान पर नहीं जाए तो उसको भी परेशान अरे खुद तो गए दूसरे को परेशानी पैदा कर दी ये बड़ा मुसीबत होता है ये विवेक खोना चाहिए ताकि भविष्य में कभी ऐसे कदम उठावे ही नहीं अब क्या लोभ है ना लालच थी कुछ मेरा कभी देखा नहीं चलो फ्री में देखने को मिल रहा है।, तो तो तो तो है क्या इसी लोभ के चक्कर में तो मारा गया विद्या गई खुद को और खुद की गई दूसरों को परेशानी पैदा कर दी नुकसान तो हुआ ना सब तरह अब कोई भरोसा नहीं है जब रनिज कोई गारंटी है क्या आपको क्या मालूम है हम कोई बुलावे है तो, तब तो पता चलेगा <laughs>